केन द्वितीय खंड ब्रह्म की ज्ञान उपाधि पुनः स्संता प्रतिबोध इति अस्य वाक्यस्य अर्थों तत्र भवति सोपाधिकत्वे आत्मनो बुद्धि उपाधि उपाधिस्वूपन भेदं परिकल्प्य आत्मना आत्मा इति है आत्मनिव आत्मा पश्य स्वयमें आत्मना आत्मा वेत्थ षोत्तम न तु आत्मनः तो निरुपाधिकमन स्वेदता परता संभव संवेदन न चवती यथा प्रकाशस्य प्रकाश अंतर अपेक्षा छाया न संभव तद्वत् अब जो लोग प्रतिबोध विदितम मतम वाक्य का अर्थ स्वसंवेद्य अपने आप में ज्ञान का विषय कहते हैं वहाँ उसे युक्त रूप में लेने से बुद्धि उपाधि वाली आत्मा का उसके स्वरूप के साथ भेद की कल्पना करके ही आत्मा के द्वारा आत्मा को जानता है ऐसे वाक्य का प्रयोग बनता है जैसा कि श्रुति स्मृति में कहा गया है स्वयं में ही आत्मा को देखता है हे पुरुषोत्तम तुम स्वयं ही अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा को जानते हो परंतु निरुपाधिक आत्मा में एकत्व होने में उसमें स्वसंवेद्यता या परसंवेदता संभव नहीं है इसके अतिरिक्त जैसे एक प्रकाश को देखने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती उसी प्रकार आत्मा के चैतन्य स्वरूप होने के कारण उसे जानने हेतु तो किसी अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं हो सकती बौद्ध पक्षे स्वसंवेद्यता तो क्षणभंगुल निरात्मकत्व च विज्ञान से सद न ही विज्ञा विज्ञाते विपरीलोपी विद्यते अविनाशी निभुम सर्वगत स वाएस महां अज आत्मा अजरो अमरो अमृतो अमरोंमृत अभय श्रुतौ बाध्येर यदि बौद्ध मतासार स्वेद्यता को मान लिया जाए तब तो ज्ञान क्षणभंगुर तथा शून्य हो जाता है और इससे निम्नलिखित श्रुतियाँ बाधित हो जाती हैं अविनाशी होने कारण के कारण ज्ञाता के ज्ञान का लोप नहीं होता वह नित्य है व्यापक है और सर्वव्यापी भी है वह अजन्मा आत्मा महान अजर अमर अमृत और अभय है अंतिम निष्कर्ष यदुन प्रतिबोध शब्देन न बोधः प्रतिबोधः बोध तथा सुप्त इतर्थ परिकल्पयन्ति सकृद प्रतिबोध इति अपरे निर्निमित संद्वा असकृतवा प्रतिबोध एव ही सह फिर लोग कुछ लोग प्रतिबोध शब्द से निमित्त रहित ज्ञान का अर्थ लेते हैं जैसा कि सुसुप्त के समय होता है और कुछ अन्य लोग एक बार होने वाले ज्ञान को प्रतिबोध कहते हैं हमारा निष्कर्ष यह है कि चाहे वह निमित्त रहित हो या निमित्त वाला हो चाहे एक बार हो या अनेक बार हो वह प्रतिबोध ही है अमृतत्व अमरण भाव सात्मनि अवस्थानमोक्षम ही यस्मा विंदते लभते यथोक्तात् प्रतिबोधात् प्रतिबोध विदितात्मक विदितात्मकात् प्रतिबोध तस्मा प्रतिबोधविद मतम अभिप्रा बोध से ही प्रत्यात्म विषय मत अमृत हेतु नि आत्मनो भवति। अनात्म अमृत आत्म्वादत्मनो अमृत निर्मित मृतत्व आत्मन यद प्रतिपत्ति अनात्मतिपत्ति तात्पर्य यह है कि चूंकि साधक जिस प्रतिबोध अर्थात प्रत्येक ब्रोध वृत्ति के साक्षी रूप में व्यक्त होने वाले आत्मा के बोध से ही अमृतत्व अर्थात अपने स्वरूप स्थिति मोक्ष को प्राप्त करता है अतः प्रत्येक बोध वृत्ति के द्वारा होने वाला ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है और इस बोध का अंतरात्मा विषयक होना ही अमृतत्व का कारण है आत्मा का अनात्मा के रूप में बोध होने से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती सब का स्वरूप होने के कारण आत्मा की अमरता स्वतः सिद्ध है और अविद्या अज्ञान के कारण जब आत्मा की अनात्मा के रूप में अनुभूति होती है तो वही आत्मा की मरणधर्मिता है ज्ञान के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति कथम पुनः यथोक्तया आत्मद विन्दते इति अतः आह आत्मना स्वेण विंदते लभते वीर्य बल साम्यम धन सहाय मंत्र औषधि तपोयोगत वीर्य मृत्यु न शक्न कृतत्वात् आत्मविद्या अवस्तुत तु तो वीर्यम एव विंदते न अन्येन इति नतः अनन्य साधनवाद आत्मविद्या शक्नोति वीर्य यत् शक्नो आत्मविद्या भविम य आत्मना एव विन्दते अतः विदया आत्मषया विंदते अमृत अमृतमें लभ्य अथर्वणे अतः समर्थो हेतु अमृतत्व ही पूर्वोक्त आत्मविद्या के द्वारा किस प्रकार अमृतत्व की प्राप्ति होती है यह बताते हुए आगे कहते हैं आत्मना अर्थात अपने स्वरूप के ज्ञान के द्वारा साधक वीरयम अर्थात बल या सामर्थ्य प्राप्त करता है धन जन मंत्र औषधि तप तथा योग द्वारा प्राप्त बल या सामर्थ अनित्य वस्तुओं द्वारा साधित होने के कारण मृत्यु को पराजित नहीं कर सकते परंतु तो आत्मविद्या से प्राप्त होने वाला बल किसी अन्य वस्तु से नहीं बल्कि अपने स्वरूप के ज्ञान से ही होता है अतः किसी अन्य बाह्य साधन की अपेक्षा न रखने वाला आत्मविद्या का बल ही मृत्यु को पराभूत करने में सक्षम है चूँकि इस प्रकार आत्मविद्या से प्राप्त होने वाला बल अपने स्वरूप ज्ञान से ही प्राप्त होता है अतः आत्मविषयक ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है अथर्वश्रुति में भी है दुर्बल व्यक्ति के लिए इस आत्मा की प्राप्ति संभव नहीं है अतः इसे जानने वाला अमृतत्व मुक्ति की प्राप्ति करता है इस प्रकार बताया हुआ कारण ठीक ही है